दो 200 अध्याय वायु जय निरूपण भैरव जी ने कहा कि हे देव अब मैं जय पराजय तथा विदेश यात्रा के सुवासो मुहूर्त का संकेत देने वाले वायुय नामक विद्या का वर्णन करूँगा वायु अग्नि जल और इंद्र को मांगलिक चतुष्टय के नाम से जाना जाता है प्रायः प्राणी के शरीर में वायु अधिकतर वाम और अग्नि शरीर में उर्ध्वगामी होता है और जल अधोगामी। महेंद्र तत्व शरीर के मध्य भाग में स्थित रहता है। चिंतु शुक्ल पक्ष में वह बाम भाग तथा कृष्ण पक्ष में दक्षिण भाग में नाडियों से होकर शरीर में प्रभावित होता है। प्रत्येक पक्ष का प्रारंभिक तीन तीन दिन उसका उदय काल है, अर्थात् शुक्ल पक्� प्रवाहमान रहता है और कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर तृतीय तिथि पर्यंत जो वायु नासिका के दक्षिण छिद्र से होकर प्रवामान रहता है वह उदय का वायु माना जाता है यदि इस नियम के अनुसार वायु का प्रवाह होता है तो अच्छा होता किंतु विपरीत होने पर पतन होता यदि प्राणी के शरीर में वायु इसके विपरीत होने पर शरीर में विघ्न होता है। हे ब्राह्मणे, दिन और रात में सोलह संक्रांतियाँ मानी गई हैं। आधे-आधे प्रहर के बाद एक-एक संक्रांति का परिमाण है। इसी गति से शरीर में प्रवाहमान वायु वाय। का संक्रमण काल आता है। जब वायु शरीर के अंतर्गत आधे प्रहर के बाद ही संक्रांति होने लगा, अर्थात् आध तो स्वास्थ्य की हाने अवश्यम है मतलब निश्चित है भोजन और मैथुन काल में दाहिने नासिका पुट से वायु भ्रमण करे तो हितकर होता है इस स्थिति में हाथ में तलवार लेकर योद्धा युद्ध में एतेच शत्रु को जीत सकता है समस्त कार्यों में यदि वाम नासापुट से वायु का भ्रमण हो तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न दायने से प्रभावित होने पर अनावृष्ट का योग तथा बायने से प्रभावित होने पर वृष्ट का योग बनता है। 201 अध्याय उत्तम तथा अधम अस्त्रों के लक्षण, अस्त्रों के आगंतुक और प्रत्यदोष रोग की चिकित्सा तथा अस्त्र सांति का गज चिकित्सा और गज सांति। धनवंतरी महाराज ने कहा प्रभु हे सुश्रुतय अब मैं आयुर्वेद और आश्रम के अश्व वास्तुक्षणों का वर्णन कर रहा हूं जो अश्व कवे के समान नुकीले मुंह वाला काले जी वाला वृक्ष के समान फैले मुंह वाला गर्म ताल प्रदेश वाला दो से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त दांत रहित सींग वाला दांतों के मध्य रिक्त स्थान वाला एक अंडकोष कंचुकी भक्त पर परे कंचुक के लक्षणों से समन्वित दो खरों से समन्वित स्तन युक्त बिडोल के समान पैरों वाला व्यागर के सदृश रूप एवं बर्न के समन्वित कोष्ठ तथा विद्रद रोग से रोगी पुरुष के समान जुड़वा उत्पन्न होने वाला बौना ब्लोटिंग और बंदर सदृश नेत्र वह दोष जन्म लेता हैं, जिसकी ऊंचाई सात हाथ की मानी जाती हैं, मध्यम गोट का, अश्व का, तीन हाथ का प्रमाण है। छोटे-छोटे कान वाले चितकबरे प्रभावशाली, उत्साह संपन्न और दीर्घजीवी ये अश्व माने जाते हैं। रेवंत, सूर्यदेव के पुत्र हैं, उनकी पूजा होम्तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा अश्वों की रक्� गोगुल सरसों घर्ता तेल वचा और हीम को पोटली में बांध रखकर आस्व के गले में बांधने से आस्व का सदैव कल्याण होता है। आस्व के शरीर में उत्पन्न होने वाला मुख्य दो वर्ण हैं, यह हैं दो प्रकार का, एक है आगंतुज्वलनदूष और दूसरा वातपित आदि त्रिदोष से उत्पन्न वर्णदूष। वात विकार के उत्प दोष होता है पित्तज दोष के कारण उत्पन्न वर्ण दोष आश्व के कंठ भाग में दाह और रक्त विकार के कारण उत्पन्न वर्ण में मंद मंद वेदना होती है आगंतुज अर्थात बाहर से चोट गिरने या आघात से उत्पन्न वर्ण दोष का शोध सलय चिकित्सा के द्वारा करना चाहिए वर्ण के यह चिकित्सा करके चत्रक सोंट और लहसुन माटे अथवा कांजी में पीसकर भर देना चाहिए तेल सत्तू दही सिंदानमक और नीम की पत्ती एक साथ पीसकर उस बरण पर रखने में से अश्व को लाभ होता है परवल नीम की पत्ती वचा पिपली और अदरक का चूर्ण बनाकर अश्व को पिलाना चाहिए इसके सेवन से अश्व का कृमि दोष उष्ठेश में विकार नीम के पत्ती, पर्वलेत्रफला और खैर का काढ़ा बनाकर आंसुओं को पिलाया जाए, तो उसका रक्तस्राव बंद हो जाता है। आंसुओं में कुष्ठ विकार होने पर तो उसके उपसमन के लिए किसी काढ़े को तीन बार देना चाहिए। इसी काढ़े को वर्ण युक्त कुष्ठ रोग होने पर सरसों का तेल बहुत भीलाव प्रद है। लहसुन आदि क मिलाकर नस्य देने से तत्काल अश्व में बात जने से का समन हो जाता है। अश्व को प्रसन्न दिन एक पल औसत ही नष्ट देना चाहे, उसके बाद एक-एक पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए 18 दिन तक उसका उपयोग करना चाहिए। यह मात्रा उत्तम प्रकार के अश्व की है, मध्यम प्रकार के अश्व की मात्रा की 14 पल तथा आदम सरद और गरिष्म रितु में आँसु को ऐसे विकारों से युक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की औषधिका नष्ट प्रयोग करना चाहिए। आँसु के बाद जलने रोग में सरकरांकर तथा दूध से युक्त तेल, स्लेस्म के रोग में त्रकटों से युक्त कड़वा तेल और पित्त विकार में त्रपला चूर्ण समन्वित जल से नष्ट देना चाहि� पके हुए जामुन के समान तथा सोने के सदृश मक्ते हुए वर्णन अस्व अश्व श्रेष्ठ माना गया है भारवाही अस्व को आधे-आधे प्रहर पर गुग्गुल का सेवन कराना चाहिए जो अस्व बहुत ही जल्दी थक जाने के कारण रुक जाता हो उसको खीर या दूध पिलाना चाहिए वात जनित विकार होने पर अश्व को भोजन में साठी चावल का भात जटामासी का रस, मुंग का रस, तथा ग्रीत मिश्रित मिश्रण देने से लाभ होता है। काफ़ विकार होने पर मुँग और कुथली तथा कड़वा तथा तिक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए। बद्रता या ग्रास जन्ने रोग से ग्रस्त होने पर दोष जन्ने बिकारों से उत्पन्न हो, तो दुखित आस्तु को गुगुल की औषधि देनी चाह